वेद की पवन गंगा ब्रह्म सूत्र तथा भगवान की श्री कृष्ण रूप में रहस्य लीला का अवतरण का हम अमृत पान कर रहे हैं वेद हमारे जीवन के सत्य हमें पढ़ाते हैं हमें जीवन का अमृत देते हैं धर्म सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करता सांप्रदायिकता नए नए रूप धारण करती है और धर्म को मिटाने के सारे सदप्रयास करती है अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा पगोडा और कोई भी संप्रदाय के स्थान इससे का उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा सिर्फ सनातन धर्म पर होगा इससे पहले भी सनातन धर्म के जितने आधी प्राचीन मंदिर हैं जितने आधी प्राचीन मंदिर हैं बद्रीनाथ केदारनाथ तिरुपति बालाजी यहां तक कि काशी विश्वनाथ जगन्नाथपुरी ये सारे के सारे मंदिर नेशनलाइज हो चुके हैं कोई मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा वो नहीं होता है जो धर्म है उसको कैसे मिटाया जाए उसके साथ कितने बड़े अपराध कर दो कुछ सांप्रदायिकता के नाम पर और कुछ सेकुलरिज्म के नाम पर वो तथाकथित हिंदूवादी भी अब नहीं बोलते हैं जो राम जन्मभूमि के नाम पर आपसे वोट मांगते थे वो भाजपाई भी मौन है यदि धर्म प्राण लोग धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या कोई मंगल ग्रह से आएंगे और सांप्रदायिक सोच खुश है कि धर्म हट जाए तो हमारे मठ और तगड़े चले चले इन्हीं मंदिरों की आड़ में इन्हीं ग्रंथों की आड़ में लेकिन वो तो सांप्रदायिक सोच है धर्म तो हट जाए वेद की बात ना हो ह्यूमैनिटीज की बात ना हो मानवीयता की बात ना हो जबकि धर्म का नाद है कि सांप्रदायिकता और उसका सड़ा संस्करण जो सेकुलरिज्म है ये दोनों का अंत किया जाए और एक आत्म पूर्ण मानवीय स्तर पर एक देश ही नहीं सारे ब्रह्मांड को चलना चाहिए लेकिन सत्य से हीन गुरुडम और सांप्रदायिक सोच में फंसे लोग भी इससे मुक्त नहीं हो पाते इसलिए बेचारे विरोध भी नहीं कर पाते छोड़िए यह विषय आपका है हम सन्यासियों का नहीं है हम तो अपनी राह चले जाएंगे लेकिन कल क्या आपके वंश चल पाएंगे क्योंकि धर्म चला गया सोच चली गई तो हाड़मास से किसी के वंश नहीं चलते वो परिवार जो क्रिश्चियन हो गए या अथवा मुस्लिम हो गए क्या उनके वंश बाकी है बोलिए क्योंकि जब सोच गई धर्म गया टेक्सचर गया तो हाड़मास से वंश थोड़े ना चलते वंश चलते हैं सोच से एक समृद्ध सोच से संस्कारों से तो क्या आपके वंश चल पाएंगे आप कोई आपको निर्वंशी कहे तो आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सारे प्रयोग हो रहे हैं और आपको बुरा नहीं लग रहा है कैसी विचित्र बात है क्योंकि शरीरों से वंश नहीं चलते वंश चलते हैं एक समृद्ध सोच से धर्म से उसी को उखाड़ने की बात बोला टैक्स कितने पे लगेगा बोला जितना साल भर में चपड़ासी कमा लेता है उसके बियॉन्ड अगर होगा तो फिर टैक्स लग जाएगा मतलब पूरा मंदिर एक चपड़ासी से नीचे रहना चाहिए ये सोच है इनके। और ये सोचने की बात और कोई संप्रदाय नहीं बोलेगा कोई धर्मगुरु नहीं बोलेगा क्योंकि उनके संप्रदायों पर यह प्रभाव नहीं है उनके मठों पर नहीं है नेशनलाइज हुए तो मंदिर ही हुए थे और क्यों हुए उसका कारण भी आज आपको बता दू कि जब चीन ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और ये नेता धराशाही हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंदा बटोरना शुरू किया झोली फैलाई तो इन मंदिरों ने और इनके मानतों ने करोड़ों करोड़ों रुपयों की संपदा राष्ट्रीय कोष में जमा कराई जिसके प्रमाण आज भी बैंकों में है सभी के पास है और नेता की निगाह पड़ी तो बोले अच्छा यहां माल ज्यादा है तो नेशनलाइज हो गए मस्जिद नहीं गिरजे गुरुद्वारे ने दिया नहीं वो नेशलाइज नहीं यहां कोई आतंकवादी साहित्य भी नहीं होता यहां तहखाने भी नहीं होते बम भी नहीं होते यहां जहां होते हैं वो पूज्य स्थान हैं, जहां नहीं होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण करते हैं। एक नहीं सोच है छोड़िए, हम अपने विषय में आते हैं आए आज की रिचा खोलें यत दिली। हा दिली शब्द है तो संधि विच्छेद हो जाएगा न्याविध धल्त हो जाए ही न्याविद यत दिल्ली यही का हो जाएगा यत दिल्ली विषअ्य वि अस दृढ़ वि श्रृंग श्रिंग, श्रृंगेण अभी अक्षुणम अक्षुण ये संधि विचेद न्याय विश्व दृढ़ वृषणी अक्षुण मध्वन्या दो जो वज्रेण शत्रु बदी ही प्रीतन्यो अब इसकी संधि विषेद करते हैं यावत तरो मघवनयावत शब्द होगा यहां लोग हो जाएगा मध्य मग, मघवनयावत ओजो ओज शब्द का प्रयोग हो गया ओजो वज्रेण और बदे ही का हो जाएगा शत्रु महलंत अबीही प्रीतन्युम ये संधि बिछे गए इसका अमर कोश है तो कहा न्याय न्या माने काटना पीस डालना विध बीधना टुकड़े करना यत जैसे कोई इली ही इलीषत का अर्थ है कि जैसे कोई कटारी से इलीप है जैसे कोई कटारी से करौली होती है कटारी होती है या दात्री होती है उससे कोई चूरा-चूरा करे किसी के चिथड़े उड़ाए विष है और इस प्रकार मृत्यु में अंतिम रूप से स्थित हो जाए मिट जाए जो मौत की कटार चली, चिता की लकड़ियों पर ये शरीर चिथले चिथले हुआ किरणों ने बींदा लपटो ने बीधा और उसे कणों में बदल दिया जैसे कि कोई पीस के रख गया हो शरीर को हमारे तो न्या भी दिया दिलीप विषय विष्य में वी सर्व करके अस्य हो जाएगा शाह का आ रह जाएगा जो हलन्द शाह है उसके सर्ग हो जाएंगे वी है ना विशिष्ट रूप से ऐसे हमें जो भस्म कर गया हो मौत चिथड़े उड़ा गई हो जिसके चाहे वो प्रकृति है अथवा शरीर दृढ़ा उसे फिर मजबूत करते हो फिर जीवंत करते हुए विशिष्ट प्रकार से है हाँ, विशिष्ट ज्योतियों से श्रृंगणि श्रृंग श्रृंग कहते हैं बारह सिंगे को श्रृंगणि बारह सिंह और श्रृंग कहते हैं सिंगो वाला तो श्रृंगण अभी यज्ञ की लपटो से बारा सिंगे की सीमों की जैसी उठती हुई उन सहस्त्र लपटों में वी दृढ़ा तुम एक बार फिर हमें जीवंत और मजबूत करते हो ये आत्मा ही यज्ञ जब जब मौत हमारे चिथड़े उड़ा देती है हमें भस्मी के कणों में पलट जाती है दूर दूर तक हमारे अस्तित्व को मिटाती चली जाती है जैसे कोई पहने धारधार हथियार से हमारे अस्तित्व को कण कण में बदल गया हो और ये हर बार होता है हम सारे साथ और फिर उस शूलों के सींगों के जैसे शूलों वाली ब्रह्म आत्म यज्ञ की रश्मिया है ना इनको हमने कहा ना सहस्त्र प्राणी और कहा दसरा युवा कवा सुता पहले जि में दसरा माने सहस्त्र शूल धारिणी हजारों शूलों से ज्योति के वर्षों से हमें ज्योति बनाकर पुनः जीवंत करने वाले दसरा युवा कवा सुता क्यों शूलों के द्वारा युवा यौवन को कवा उत्कर्ष यौवन को सुता उत्पन्न करने वाली अमर उत्कर्ष जीवन को देने वाली दसरा युवा कवा सुता ना सत्या अब ना सत्य का मतलब नहीं सत्य ऐसा नहीं ना सत्या ना धन असत्या कि जो कभी असत्य नहीं होता अर्थात जो कभी फिर मरता नहीं अमर हो जाता है अमर कोष की संधियों को जो समझते हैं वही वेद का भाष्य कर सकते हैं और यहां ये क्योंकि पानिनी पूर्व हैं, इसलिए सारस्वत व्याकरण ही लगता है इसमें ना न ना असत्या कि जो कभी असत्य नहीं होती व्रत व यज्ञों के द्वारा उत्पन्न होता वो अमर नित्य यौवन व देवावस्था देने वाली हे ब्रह्मज्वाला आत्माग्नि आयातम रुद्र वर्तनी आज आवाहन है तुम्हारा आज महाप्रलय के पथ पर आओ और हम सबको यज्ञ करो तो इस प्रकार बहुत बार जहां जहां वेद में ऋचाओं में हां शूलों की बात आई है तो ज्योतियों के बाणों की शूलों की चर्चा है तो यहां कह रहे हैं न्यायविद इले कि ज्योतियों के भस्म हो गए शरीरों को चिथड़े हो गए हैं जो से विगत हो गए मिट गए दृढ़ उन्हें फिर मजबूत करती हो विशिष्ट अमर अवस्था को प्रदान करती हो श्रृंगिंग सिंगों के बारह सिंह के सिंहों जैसे शूल रूपियों ज्योतियों के द्वारा अभी उनमें व्याप्त करके उनमें बिठा करके अक्षुण अक्षुण इंद्राह अक्षण अभी इंद्र मतलब उनको अक्षुण अवस्था में व्याप्त करते हो जन्मती हो इंद्रा हे यज्ञनि हे ब्रह्म ज्वाला यावत तरो वत माने जिस भांति तरो उद्धार करती हो तारण करती हो हाँ कल्याण करती हो मगवन मेघ और मेघों के द्वारा वनों को वत् भांति जला प्लावित करके ओजो और ओज से परिपूर्ण करती हो व जैन शत्रु ही जैसे ज्योतियों के वज्र वज्र कहते हैं इंद्र के अस्त्र को और जो तरित आप देखते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं वज्र तो ज्योतियों के उन प्रहार से जैसे उन बादलों को घटाकाश को खंड खंड कर महाकाश में निर्मल करती हो और धरा को सस्य श्यामला व सुंदरा बनाती हो बरसता है पानी चारों ओर हरित उत्पत्ति होती है चारों ओर हरे वन प्रदेश ले रहा उठते हैं ओजो ज्योतियों के वज्र से उसी प्रकार शत्रु अबि मृत्यु विनाश नाश रूप सारे शत्रुओं के बंधन से अबि ही बंधन मुक्त कराती हूं हमको पुनः और हम मृत्यु को का परित्याग करके मृत्यु को पछाड़ करके पुनः जीवंत हो उठते हैं अब अदी ही प्रीत और इस प्रकार हाँ प्रीति कहते हैं ना युद्ध को धनुष बाण को बाणों को चलायो और इस प्रकार ज्योतियों के बाणों से तुम हम सबको फिर जीवंत करते हो हे आत्मा हे यज्ञ हम सब में व्याप्त हे प्रदीप आज जीवन का हर क्षण प्रत्येक सांस जो कुछ भी पाता हूं हे अग्नि आप ही से तो ग्रहण करता हूं यदि मैं जीता हूं तो अपने अंतर से बाहर तो मेरे केवल निमित्त दायित्व तो है बाहर से कोई मुझे प्राण नहीं दे सकता बाहर से कोई मेरे शरीर में भोजन को रक्त में परिणित नहीं कर सकता हे यज्ञ आप ही पिता हैं और ये ब्रह्म ज्वालाएं ही माता हैं मेरा सत्य जगत तो मेरा अंतर जगत है वाह जगत में मैं कहीं जाकर सांसों की धड़कनों की एफडी या उम्र के कुछ सालों की एफडी नहीं कर सकता भौतिक जीवन यदि मेरे सत्य जगत से अलग है तो कोरा भटका हुआ है वो व्यक्ति जो जीवन का सर्वनाश करने आया है करोड़ों जन्मों के पुण्यों का नाश करने आया है जो और आगे भी जिसे पुण्यों की अब जरूरत नहीं है वो तो खाली छिद्रन्वेशी है हर हरोर दुर्गंध ढूंढता है विषांतता को मांगता है कपट जाल ही बुनता है और झूठ ही छीना चाहता है यदि होता सच्चा और ईमानदार तो झांकता भीतर कि कौन तुझे भस्मी से अन्न में लाया है चिढ़ता नहीं सोचता वो किसने अन्न को भी यह दुर्लभ जन्म दिया है और कौन है जो बन के धड़कन एक संगीर सा बजता चला जाता और तेरी सांसों में जो एक स्वर लहरी उत्पन्न करता जाता कौन है वो कैसे करता है वही तो है तेरा सब कुछ यदि जानते हम ये सब तो जीते सत्य जगत आत्म जरूरत को जीते और बाहर जो ड्यूटी है हम धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक पूरी ईमानदारी से निभाते लोभ लालच के लिए कपट के लिए मेरे तेरों के लिए आसक्त जगत के लिए हम हर सांस पाप क्यों हैं? हे आत्मा हे यज्ञ यदि यज्ञली न्याविध इले नष्ट हो गए इन शरीरों को जो चू चू हो चुके थे विशेष से ना विगत हो गए थे इस भांति कि इनका कोई अस्तित्व बाकी नहीं था इन्हें कोई चाहने वाला नहीं था इन्हें कोई देखने वाला नहीं था जिनके लिए ये, ये जीवन का सर्वनाश करते रहे वो स्वप्न में भी अब इन्हें नहीं सह सकते मेरे पास आएंगे स्वामी जी दिख रहे हैं प्रेत प्रेत तो नहीं बन गए घर के और लोग तो नहीं खींचे स्वामी जी इनकी गया करा दो भागवत करा दो इनकी जब गए हैं तो जाए गया कराओ और जब चले ही गए हैं तो भागवत कराओ भगाओ उनको ये क्यों देखते हैं और उन्हीं के लिए तुमने ईश्वर छोड़ा है भगवान के साथ स्वांग की है नाटक करते रहे हो और तुमने माना है कि तुम ही धर्म जीते हो क्यों क्योंकि सांप्रदायिक गुरु तुम्हें तो पढ़ा जो गई ये सब और तुमने तो को लगा कि यही सब कुछ है और भूल गए कि एक जन्म कोई जीवन नहीं होता जीवन एक यात्रा का नाम है करोड़ों जन्म पहले थे करोड़ों आगे होंगे जब भी जीवन की बात होगी तो इस सबका भान लिया जाएगा एक जन्म तो क्षणिक ठहराव है कि मुसाफिर यहां आके टिका है ऐसा पागल मुसाफिर जो क्षणिक ठहराव को जीवन माने और जन्म जन्म के पुण्यों का सर्वनाश करते वह हम सभी तो कर रहे हैं कहा फिर तूने मजबूत किया फिर बनाया तुमने दृढ़ा फिर एक मजबूती एक विशिष्ट मजबूती दी अपनी ज्योतियों के सिंगों से फिर उछाला हमको जलाया हमें यज्ञ किया और फिर एक बार अक्षुण अवस्था में का सम्मुख कराया ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा जैसे यावत तर जिस प्रकार तुम उद्धार करते हो मधव मेघों के साथ बादलों के साथ वन जंगली जंग, जंगलों का वन दो जो ओज और ज्योति से के प्रहारों से वचरे तुम तो उन बादलों को बरसाते हो और सूखी धरा को सस्य स्यामला व सुंदरा बनाते हो उसी प्रकार तुमने उस ज्योतियों के यज्ञ की ज्योतियों के वज्र से शत्रु अब अदेही तुमने हमारे शत्रु मौत को आपको विनाश को उन सब के बंधनों से हमें मुक्त कराया युद्ध में उन्हें परास्त किया और फिर फिर ही आत्मा ही यज्ञ तूने जीवित हमें जीवंत किया और हमने तुम्ही को कभी नहीं माना हम अपने पोजीशन को पद को लेकर के गैस्ट्रिक के मरीज की तरह बमते फिरे हमें कभी याद नहीं रहा कह रे अकिन है कोई सांस सांस तुझे भीख में देता आज भी जिंदगी का एक क्षण नहीं बना पाया अरे कभी अपने साथ सच्चा और ईमानदार होगा तू मैं ना होता तो ये ना होता मैं ना करता तो वो ना होता अरे तेरे किए तो तेरी एक सांस ना होती तो इतनी बड़ी अंधता तू जीता रहा ये तो परमेश्वर ही है इतने विशाल दिल वाला कि तुझे सहता रहा तुझे सहता रहा वो तेरे इस अपराध को भी एक अबोध बालक की गलती समझ के मुस्कुराता रहा और फिर तुझे सांस दी फिर तेरे जूठन को रथ में बदला है वो सम्राट दुनिया का और तेरे शरीर में कोचवान बना इस शरीर रथ को चला रहा और तू कोचवानों में राष्ट्रपति खोज रहा बाहर की जगत जो बिखबंगे हैं वो कितनी दौलत दे देंगे तुझे आज ये अवस्था है हमारी और हमें लगता है कि हम ही सही हैं क्यों क्योंकि संप्रदायों ने हमको पढ़ाया भी तो यही है वेद पढ़ाए तो बाहर का हवन दिखा दिया ये नहीं बताया कि यह नियमित है ये पहला कदम है भीतर भी जाना होता है ना वहीं बैठे रहे ना क्यों क्योंकि अगर ये भीतर चला गया इसको सतह मिल गया तो ये हमें घास डालेगा क्या और इसी की घास पर तो हम जीते मठ भी <laughs> क्या बात है इसी भीतर ही मत जाने दो नहीं तो बाहर के गुरुडम का क्या होगा नंदा कैसे बैठेगा और आए आज का ब्रह्म सूत्र खोले मधवादेश्वर संभवाद संव संभव संभवाद अंधिकारम जयमिनी ही मध्व शत है मध्व आदिश्व संभवाद अनाधिकारम जयमिनी म मध्वा वैसे शत का अर्थ पहले कर लो मां माने मृत्यु और ध्वा माने ध्वस्त करना मृत्यु को भी परास्त करने वाला जो अमर आत्मा है श्वा कहते हैं मृतदेह को शव श्वा, श्वा ही शव बना है क्या उसके लिए उसके लिए संभव है जो दूसरों का अनाधिकार कोई भी उसे मट्टी से मनुष्य नहीं बना सकता लेकिन वो बनाता है ऐसा जे ही, जेमिन कहते हैं भोजन को और वो भोजन को ही यज्ञों के द्वारा पुनः जीवंत करता है ये इसका पृष्ठ भाव है और सम्मुख भाव में सूत्र में कहा है ये सिद्धांत सूत्र है कि माधवाचार्य आदि ने अपने संप्रदाय में जो धर्म की व्याख्या करके जीव और आत्मा को अलग अलग बताया है हाँ। वो कि जीव अलग है और आत्मा अलग है ऐसा संभव नहीं है ये असत्य है दूसरी तरफ इसका यह भी है दोनों बात कही है क्योंकि सूत्रात्मक भाषा रहस्य लीलाओं की भांति ही होती है ये उन्होंने अनाधिकार बात कही है क्यों कही है उनका कहना है कि जीव अलग है और आत्मा अलग है ईश्वर अलग है ये दोनों कभी जुड़ते नहीं वो भूल जाते हैं कि ईश्वर से ही जीव की उत्पत्ति है ये अलग हुई नहीं सकते बोलो बोलो बोलो जीव की उत्पत्ति जब नारायण से है तो जीव और ब्रह्म अलग कैसे हो सकते हैं इस बात को माधवाचार्य अपने में स्पष्ट कभी नहीं कर पाए हा ये वैकंठी माला वैष्णव संप्रदाय है माधवादि ईश्वर संभवत अनाधिकारम जेमिनी में तो नहीं संधियों का विछेद ऐसे होगा कि मध्वादीशु मध् मद, मध्वाचार्य मद, आदि जो भी हुए हैं असंभवात उन्होंने एक असंभव बात अनाधिकार भाव से कही है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है ये असत्य और वैसे आपको ये बता दूं बहुत से संप्रदायों ने ये कही है हां इस्लाम ने भी यही कहा है क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है ना हाँ। ये इसी इन्हीं अंतरालों की उपज है ये भी वो ये ज्यादा पुराने नहीं है जो उन्होंने भी कहा है वो सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति है ब्रह्म से ही सचराचर की उत्पत्ति है एकात्मा एको ब्रह्म दीय नाश थी यही एक सत्य है बाकी अनाधिकार बातें हैं वो जो कुछ भी कह रहे हैं ऐसा होना संभव नहीं है असंभव बात यदि तुम कहो कि तुम अलग हो और वो अलग है ये असत्य है और इसी असत्य को का उत्तर वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है और जैमिनी ऋषि जो उनके शिष्य हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथों में कहा है गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन पांचों पांडवों में मैं अर्जुन हूं अर्थात जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है इसलिए ये कहना महा ऋषि दयानंद ने भी यही कहा है कि जीव और आत्मा का मिलन ऐसा है सत्याप्रकाश में कहा है कि ये दोनों कभी मिल नहीं सकते जीव का आत्मा में मिलन ऐसे है जैसे तुम आ, सागर में डूब मरो आत्महत्या कर लो एक्जेक्टली exactly यही वर्ड्स हैं और कबायली स्कूल ऑफ था में मिडिल ईस्ट में नापाक रूहों के औकात के वो परवर में मिल जाए वो रहे सातवें आसमान ये टिके जाके चौथे आसमान तक तीसरे आसमान तक और बीच में रहे चार आसमान मुलाकात ही नहीं होती सब बातें जो कही गई हैं, ये अनर्गल है इनका कभी भाव मत लो। जैसे बर्फ से पानी बनता है और जैसे पानी से बर्फ बनती है दोनों आ, अलग अलग रखे हों तो अलग अलग भाषित होते हैं लेकिन दोनों का उद्गम एक ही होता है इसलिए जीव और ब्रह्म अभेद तत्व है इसमें कभी भी भेदभाव नहीं होता है और ये बात किसी भी संप्रदाय को वेद की अथवा मूल धर्म की नहीं पची है इसीलिए जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वही नेशनालाइज है ना गिरजा ना गुरुद्वारा ना पगोडा ये सब सेकुलरिज्म के नाम पर है चर्च वर्च नहीं और अब जो बंदिश नई भी आई है कि मंदिरों पर टैक्स लगेगा गिरजा गुरुद्वारा पगोडा चर्च पर नहीं जिन्हें सारी दुनिया से भीख मिल रही है और जिनकी अरबों खरबों की उपज है उन पर नहीं और मंदिरों पर साल भर में एक चपड़ासी एक लाख रुपया करीब तनख्वाह में पा लेता है तो कहा एक लाख से ऊपर पर टैक्स लग जाएगा चपड़ासी से गिरा हुआ मंदिर का चढ़ावा होना चाहिए यह नहीं सरकारें कर रही है अखबारकार हैं इसीलिए कहता हूं कि सांप्रदायिकता ने पहले धर्म को खाया और सांप्रदायिकता का और सड़ा और घटिया और बदनुमा जो नया संस्करण सेकुलरिज्म है ये भी उसको वही कर रहा है अगर तुम कहो कि सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म अलग अलग हैं कोई बहुत बड़ा सिरफिरा पागल ही मानेगा इस बात को जो पुराना घटिया संस्करण है वो सांप्रदायिकता है जो नया नया संस्करण है वो सेकुलरिज्म है ये सेकुलरिज्म भेदभाव करता है जितने बड़े मंदिर हैं वो सब नेशनलाइज है और हमें नेशनल रिलीजन भी नहीं मानते अरे भाई उतना ही मान लेते ना ये ब्यूरोक्रेट और नेता जो ना चाहे कर डाल ले कहते हैं कि जिसकी वेद में आंख नहीं खुली वो उस अंधे की तरह है जो आंखों का भ्रम लिए जीता है और कभी सत्य नहीं पाता दो जगत हैं एक स्वजगत है जो आत्मजगत है और दूसरा निमित जगत है ऐसा नहीं कि आप ऐसे व्यवहार जगत में जी नहीं रहे हो दफ्तर में काम करते हो वो निमित जगत है दफ्तर उड़ जाए बम से उड़ा दे आतंकवादी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा अरे भाई ये सब गवर्नमेंट जाने की बनाएगी लेकिन अगर आपका घर उड़ाने तो ये स्वजगत है सदमा बैठ जाएगा और इसी को वेद कह रहा है कि तेरा आत्मजगत स्व जगत है और वाह जगत ड्यूटी जगत है हम एक मोटी सी बात जीवन में नहीं ढाल पाते हैं नहीं समझ पाते हैं हम इतने ज्यादा अपने से दूर चले गए हैं अथवा इतने अधन पतित हो गए कि दफ्तर में जो भी तुम्हारे पास अधिकार हैं दे आर डेलीगेटेड पावर्स डेलीगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री आप अपने घर से कोई अधिकार लेके नहीं गए हो चाहे जितना बड़ा पद हो आपका You are nobody बडी और प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई डेलीगेटेड पावर्स को यदि आप मिस यूज करते हो तो आप करप्ट बईमान घूसखोर कहलाते हो और सी बी आई वाले आप पे रेड भी मारते हैं और आप मुकदमा भी चलता है चलता है या नहीं चलता है क्यों क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त डेलीगेटेड पावर्स को आपके निमित जगत में आप मिस यूज नहीं कर स्वजगत के लिए भी नहीं कर सकते कर सकते हैं क्या तो आपको बाही जगत में जो भी पावर्स हैं वो यूनिवर्स के प्रेसिडेंट अर्थात परमेश्वर की दी गई डेलीगेटेड पावर्स हैं आप इनका मिसयूज कैसे कर सकते हैं आप पाप कैसे कर सकते हैं और फिर भी आप मानते हैं कि आप धर्मात्मा हैं? बड़ी पूजा कर लेते हैं और साथ में मटक भी लेते हैं नाटक भी कर लेते हैं श्रद्धा अस्था नाम की कोई चीज नहीं है ड्रामा ही करना हां सीधा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं आप उत्तर दे पाएंगे कि जब कोई भी अधिकारी राष्ट्रपति प्रदत्त उन अधिकारों का अपने पद पर दुरुपयोग करे तो वो बेईमान है वो पकड़ा जाएगा उस पर मुकदमा चलेगा और दुनिया के मालिक के द्वारा दी गई ये डेलीगेटेड पावर्स इस निमित्त जगत में हाउ कैन वी मिसबिहेव हाउ कैन वी मिसयूज यूज करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे सदा बर्बाद हो जाएंगे मत भूलो किस ठस्से से किस दंब से जड़े बैठे हो ये अंधता तुम्हें कहीं का ना रखेगी और आए हो कृष्ण कथा में जो हमारा रहस्य लीला का है कि भगवान की लीलाएं गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए टू एजुकेट द चिल्ड्रन हम इन्हीं वेदों को पढ़ाने के लिए वेदादिक ग्रंथों को पढ़ाने के लिए हमने इतिहास को लीलाओं में करवट दी है कि जहां हर कथा आप सबकी कहानी है मन आपका कंस है अस्थि और प्राप्ति ये मेरा है ये और मिल जाए ये लूट खसोट उसकी दो पत्नियां हैं मनोवृत्तियां हैं जिसके लिए आप हर दिन हर क्षण पाप करते हैं और फिर उसके असुर आते हैं हाँ पूतना पोतबा ने पवित्र ना पूत नहीं विचारों की अपवित्रता उसी को जीते हो ना फिर आता है तृणावर्त त्रिण का आवर्त बवंडर हर सत्य संकल्प को गोली मार देते हो जरा से लोभ के लिए झूठ और कपट के लिए झूठ ही दिखावे झूठे आचरण और प्रपंच और इस प्रकार सारे असुर आए और फिर आए हम काली देह तक हाँ बहुत बार दोहरा चुके हैं दस इंद्रियों रूपी दस फन वाला ये नाक कालिया ही काली दह बनाता है जिंदगी को तुम्हारी राम की कथा में दस इंद्रिया दस मुंह बनी और फिर रावण ढूंढने कहां जा रहा है तू ही तो है दस मुंह वाला तो भगवान कालिया नाग को नथ के दिखा रहे हैं कि जिसने इन दसों इंद्रियों का निग्रह किया वो इनके ऊपर नृत्य करता है उसी का जीवन सुखद है अमृत है वरद है और जो इनमें से किसी एक के से भी डसा जाता है उसका जीवन नरक हो जाता है और नरक जी रहे हो वह कुंठाना नहीं चाहते एक कदम पर बैकुंठ है लेकिन कालिया को नाथने के बजाय कालिया के फनों के साथ खेल रहे हो कालिया को माई बाप बनाए हो सजाने थे मंदिर सजा रहे हो होटलों के कमरे जिंदगी एक वे विचारशाला भर बन के रह गई है क्या हो गया है हमको कहां कहां तक भटक गए हैं हम लोग हम सब पूछते क्यों नहीं अपने आप से कहां जा पहुंचे हैं हम आज क्या रूप है हमारा नाथ लो का लिया तो जीवन अमृत है तो स्वजगत और निमित जगत अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे स्व जगत में अमर आत्मा के साथ भरपूर जियोगे और निमित जगत में ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी देगी और ड्यूटी में तपस्या और साधना का अमृत आनंद लोगे बहुत सीधा सा मार्ग है यदि संप्रदायिक सोच ने तुम्हें भरमाया नहीं है तो इस बहुत सरल है बिल्कुल सीधा है इसमें कहीं कोई गुमा है ही नहीं वेद की राह में न गुरु न चेला ना चेला अकेला न चेला न चंदा न ताबीज न गंडा न धंदा, जे ही विधि राखे गोविंदा बस गोविंदा राह अच्छी नहीं लगी ये राह अच्छी नहीं लगी ना इसीलिए तो हम भटके क्यों क्योंकि हमको ईश्वर भी तो अच्छा नहीं लगा कभी अच्छे लगे तो विषय तभी तो हम भागे उस तरफ अब भूल गए कि करोड़ों जन्मों का बटोरा पुण्य है आज सर्वनाश हो रहा है उसका आगे क्या है बाकी क्योंकि जब एक जन्म को ही क्षणिक ठहराव को ही तुमने जीवन बना मान लिया उसी ने व्याख्या कर डाली सांप्रदायिक होकर के तो अब आगे क्या जाओगे तुम्हारा तो पिछला भी नष्ट हो चुका है तुम्हारी रूट्स ही जड़े ही जा चुके हैं अब आगे क्या लहराओगे क्या फलों भूलोगे इसलिए कृष्ण की लीला में कहते हैं कि इस दस इंद्रियों रूपी दस फन वाले कालिया नाग को नथ डालो नाथते हैं ना बैल को बैलगाड़ी में बैल को नकेल डालते हैं नकेल टाइड डाउन न कि इसके साथ ही बैठ के खिलवाड़ करो इसके साथ ही बैठ करके इन्हीं इंद्रियों के साथ विचार करो और भटकते रहो सिवाय आत्मा की अमृत के और कुछ नहीं भोगते हो एक रस आत्मा है फिर नहीं है कोई उसी की सांसें हैं, उसी की धड़कने हैं मैंने एक पागल आदमी की चर्चा करी थी रोज आता है मेरे पास स्वामी जी करोड़पति हो जाए ढेर सारा पैसा मिल जाए तो फिर खूब मौज हो मैंने उससे कहा कि लोग सब बटोरते तो हैं बोले हाँ तो मैंने कहा फिर वो मर क्यों जाते हैं पैसा तो वहीं रखा रहता है सामान भी वहीं रखा रहता है नहीं ये बात नहीं समझ में आई मैंने कहा तो आप समझ लेना कि हम सब उम्र खाते हैं ईश्वर भोगते हैं और जब प्रभु भी थक जाते हैं तो हम मर जाते हैं सुविधाएं तो रखी रहती हैं एफडी डी कहां कटती है एफडी के लिए फिर बेटे मुकदमेबाजी करते हैं दूसरे का खून पीते हैं गले काटते पाप जब बढ़ेगा तो हर कोई कटेगा कमाई अरे किसके रास आई और बटोरो और मिटेंगे वंश तुम्हारे बड़े समझदार हैं हम तुमने क्या किया है आज वही उससे बड़ा होगा कल पाप बटोर रहे हो पाप खाएगा सबको हां और उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि उमर खा रहा था नारायण भोग रहा था और जब प्रभु भी थक गए उससे उमर भी खत्म हो गई वो मर गया सुविधाएं भोग सब रखे थे उस पागल आदमी को अगर देखना चाहो तो घर जाते ही आईना उठाना और बड़े करीब से देखना वो जरूर दिख जाएगा फिर तुम सुधर जाना कि ये बेवकूफियां तो अब छोड़ ही दो कसम खाकर बहुत हो लिया आई इस पागलपन का कोई अंत तो नहीं है अगर तू मानता आंतना करना चाह ये तुम्हारा वंश खा जाएगा इसे अच्छे से समझ लो तो जिसने कालिया नाग नहीं म था उसको ज्ञान और विवेक कदापि नहीं मिला सूडो इंटलेक्चुअलिस्ट कोई इंटलेक्चुअलिस्ट नहीं होता इसीलिए कहते हैं रेयर सेंस इज द कॉमन सेंस सहज बुद्धि का होना अति दुर्लभ है मंद तो बहुत से गैस के गुब्बारों की तरह भरे भरे मिल जाएंगे लेकिन एक सरल बुद्धि का अकिचन खोजना फूस के ढेर में से सुई खोजने के बराबर है और ज्ञानी वही है जो सहज है जो दंब का ऐठा है वो सबसे बड़ा पागल है उसका कोई इलाज भी नहीं है यदि वो खुद अपने को सुधारना ना चाहे मुझसे पूछते हैं स्वामी जी हम सुधरते क्यों नहीं हमने जब चाहोगे तभी तो सुधरोगे तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता वरना एक प्रवचन बहुत था हम तो लगातार कर रहे हैं थोड़ी देर का यहां का बैठना बस और उसके बाद विषांत जगत में ही सारे रस वहीं बसे हैं कैसे सुधरोग कहते तुम हो तुम भक्त हो तुम झूठ बोलते हो यदि कहूं अरे एक आदमी जिंदगी भर तो रहा भारत में दो चार बार इंग्लैंड हुआ आया लंदन हुआ आया तो क्या कहेगा कि मैं लंदन वाला हूं तो भक्ति के दिन क्षण कितने हैं तुम्हारे जीवन में और विषांतता के दिन कितने हैं महीने कितने हैं बरस कितने हैं गिंडालो आ फिर बताओ कि कितने बड़े भक्त मैं जानू कि तुम भक्त अरे भक्ति तो वेद माता है भक्ति तो ज्ञान वैरागी की भी मां है भक्ति तो मोक्षदायिनी है उस पवित्र मां का अपमान तो ना करो जो सच है वो बोलो जिसने दस इंद्रियों रूपी दस फन वाला नाग नहीं रहा, उसने भक्ति नहीं पाई भागवत, भागवत के आरंभ में ही कथा आती है श्रीमद् भागवत की वहां से भी हम ज्ञान के वैराग्य के क्षणों को लेते चलेंगे क्योंकि जिसका मन के पाप नहीं धुले वो भक्ति रस का अधिकारी कदापि कदापि कदापि नहीं हो सकता क्योंकि भक्ति क्षीर सागर के समान पवित्र है पापी मन उसका भान भी नहीं ले सकता हमें धुलना होगा हमें पवित्र होना होगा हमें हर विषांतता से दूर रखना होगा हमें हर आसक्ति को मारना होगा सारे असुर मारने होंगे भागवत की कथा है नारद जी धरती पर आए हैं अवलोकन करने के लिए नारद को श्राप लगा है ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता और शापित हैं हम सब क्या हमारा मन भी ढाई घड़ी से ज्यादा किसी जगह नहीं टिकता अरे कपड़े ही बदलता रहता है भाव ही बदलता रहता है नारत है बस छिद्रा अन्वेषण करता है ये यहां क्यों है वो वहां क्यों है ये ऐसा क्यों है ये वैसा क्यों है आए तो जब वो एक नदी के किनारे पहुंचे तो देखा एक बहुत सुंदर देवी अति नव यौवना फूट फूट कर रो रही है उसके साथ दो बूढ़े से व्यक्ति मृत प्राय पड़े हैं आखिरी सांसों पर है सांस अब टूटी कि कब टूटी? ना और बहुत सारी और भी देवियां हैं सुंदरियां हैं जो उसको झाड़स बना रही हैं लेकिन उसके आंसू नहीं थमते उसकी पीड़ा असीम है नारद जी उसके पास जाते हैं कहते हैं देवी आप हमें बताओ आपको कष्ट क्या है कौन हैं आप का नारद मैं भक्ति हूं मैं कौन हूं देखो यहां इन लीला कथाओं में हम आपको आपका स्वरूप पढ़ा रहे हैं और आप हैं कि ताली बजा के भागे जा रहे कहां नारद मैं भक्ति हूं और ये दोनों जो बूढ़े से मृत प्राय तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य और जिस मां के बेटे उसके सामने बूढ़े होकर आखिरी सांसों पर उतर आए हो नाह वो मां कैसे मुस्कुराएगी वो तो रोएगी ही ना वो कैसे किसी को धन्यवाद देगी किसी को भक्ति रस का आशीर्वाद दे पाएगी भक्ति भक्ति गाते हो कैसे पाओगे अरे काना अफवाहों की बात करो नाटकों की बात करो भक्ति की क्या बात करते हैं? ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं और ये आखिरी सांसों पर है और जब तक ये ज्ञान और वैराग्य फिर से जीवित नहीं होंगे नारद मैं हर घर में हर शरीर में रहूंगी और आज आप कहते हो स्वामी जी ज्ञान बैराग्य से क्या लेना नारायण हरे और एक बात गांठ बांध कर लिख लो या तो तेरे जीवन में भक्ति होगी और भक्ति नहीं होगी तो यकीनन तू कपटी होगा निश्चित रूप से भक्ति को पाना है कि कपटी होकर जीना है ये तुम्हें आज अभी सोच लेना है क्योंकि जगह खाली नहीं रहेगी उसे कोई ना कोई हवा जरूर भरेगी वो विषांधता की और कपट की होगी और अंधों की तरह अंधे धृतराष्ट्र की तरह मेरा सुयोधन ही गाता रहेगा और वंशनाश करा जाएगा करोड़ों जन्मों का आपने, याद रखना इस बात को एक क्षण भंगुर जीवन की कोई कामयाबी नहीं होती है ये तो क्षण एक ठहराव है काहे फूला फूला फिरता तेरी चिता और भिखारी की चिता संग ही संग जलेगी और तेरी राख भी उसी धरती पे होगी जिस पे भिक्मंगे की होगी काहे को ऐटता है दांत तोड़ो तो अमृत पा जाओगे और दम्भी को कभी राम नहीं खेलते चाहे कितने सत्संग सदा याद रखो इस बात को तो कहा नारद में दुखी हूं मैं जैसे यहां रोती हूं वैसे ही सब में रोती हूं क्योंकि जिनके जीवन में ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं जिनके पास चरित्र नहीं उनके घर में सिर्फ रोती है आशीर्वाद कहां से रो तो उनका कल्याण कहां से कर दो तो नारद जी कहते हैं मैं प्रयास करूं इनको जगाने का करते हैं वेद मंत्र फूंकते हैं तो उठने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर निढ़ाल हो जाते हैं नारद जी सभी से पूछते हैं जाके दीप देवताओं से पूछते हैं सभी लोकों में जाते हैं कि नारायण आप बताएं, भक्ति के पुत्रों को किस प्रकार पुनः युवा और जीवंत किया जा सकता है तो कहा नारद हमारे द्वारा यह संभव नहीं है तब नारद को ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार मिलते हैं और वो कहते हैं कि नारद जाके भागवत की कथा कराओ तभी ज्ञान और वैराग्य नित्य युवा होंगे और अंधों की जमात आज भी कहते हैं कि भागवत भक्ति का ग्रंथ है जिसे देखो वही रहा है सा हर संप्रदाय अरे ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने वाला भागवत महाकाव्य है भक्ति तो युवा बैठी है वहां लेकिन ये बात भी क्योंकि जब सहज बुद्धि खो जाती है तो कुबुद्धि को ही आदमी अपनी बुद्धिमानी समझता है और कभी सत्य का वो विवेचन नहीं कर पाता और तब भागवत की कथा होती है तो भक्ति के दोनों बेटे फिर युवा हो उठते हैं और भक्ति सबको आशीर्वाद देती हुई जाती है तो याद रखो ज्ञान और वैराग्य जिसके जीवन में नहीं आते ये भागवत की पहली कथा है जो इनको अपने जीवन में अपना संगी साथी नहीं बनाते हैं उनके जीवन में उनकी देह में उनके घर में भक्ति रूती है और जहां रूती है वहां विनाश होता है वो सब कुछ खंडर हो जाता है भक्ति के रूदन से डरो माता सदा मुस्कुराती रहे ऐसे सारे उपक्रम करो भागवत के अमृत के अधिकारी वही होंगे जिनके जीवन में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य सब युवा होंगे और वो मुस्कुराती होगी नाटक मत करो हमें ये से क्या लेना हमें उससे क्या लेना हमने तो माला फेर ली हम तो भक्ति मार्गी हो गए ये कुमार्गों की, की बात है कुमारगी ही ऐसा कहते याद रखना इस बात को कि जिस दिन ज्ञान वगैरह के तुम्हारे जीवन में बूढ़े होंगे तुम अपनी ही भक्ति से स्वयं अभिशप्त हो जाओगे अब भयंकर साफ लगेगा करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट होंगे तुम्हारे सारी यात्रा नष्ट होगी आगे की बीच और पीछे की तो गई इसलिए सोच समझ के चलो ये कृष्ण लीला का ग्रंथ आसान नहीं है और ये भक्ति को कभी भी विषयाशक्त जगत में मत ले आना बहुत बड़े पापी हो जाओगे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है विषयांतता की राह नहीं है वहां गुरुओं के साथ जाकर ठुमक रही हैं, वो राधा जी हो गई वो कन्हैया जी हो गए और रास लीलाएं हो रही हैं ये विषयांत जगत भक्ति जगत नहीं होता है गोविंद सबके घट में वास करते वो तो घट घट वासी हैं बनो गोपी जाओ अपने भीतर और पालो उसे भक्ति माता की कृपा से जो अपने अंतर से जुड़ गया उसी ने योग किया है मुर्गासन को कुटासन म्यूरासन योग नहीं हुआ करते अगर यही होता तो सर्कस का जोकर योगेश्वर हो गया होता और नठ तो साक्षात परम ब्रह्म बन जाता ये सब नाटक बंद करो और पूछो अपने आप से कि गीता का भागवत का भगवान की लीला कथाओं का मर्म क्या है रहस्य क्या है ये वेद से कहीं कम नहीं है कुछ भी इसमें क्योंकि वेद पढ़ाने के लिए है तो वेद से कम होगा कैसे यह तुम्हारा उद्धारक तुम्हारा दाता, तुम्हारा साईं, तुम्हारे भीतर मत भागो बाहर लूट जाओगे और यहां जो भी लूटने जाता है वो सारी उम्र लुटा के बर्बाद हो जाता है क्योंकि जब शरीर ही उसका नहीं तो उसकी करोड़ों की दौलत उसकी कहां है और जब उसका शरीर ही मिट गया तो उसका नाम कहां है मुझे याद है आज से कोई चालीस बरस पहले की बात दिल्ली में निकल रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा बड़ा भूला सा था बहुत सुंदर हो बोला सर आज हमको चक्की क्यों बंद कर रही है हम तो बहुत गरीब हैं हमारे यहां तो फांके हो जाते हैं हमने कहा बेटे आज गांधी जयंती है ना तो बड़े भोलेपन से पूछता है वो गांधी कौन था मुझे थोड़ी तकलीफ होती है क्या आज बच्चों को यह नहीं मालूम कौन है तो मैं उसकी तरफ बहुत गौर से देखता हूं तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता हूं क्या आज गांधी मुझसे पूछ रहा है गांधी कौन था किसकी जयंती कौन मना रहा है अरे किसकी जयंती कौन मना रहा है कल तुम भी मर जाओगे तो क्या तुम्हें याद रहेगा कि घर तुम्हारा ये लोग तुम्हारे हैं और वो जीते जी भी क्या याद रखेंगे तुमको गया कराएंगे और पागलों की तरह निमित जगत को ही सर्वस्व मान करके सर्वनाश उम्र का किए जाते हो अरे बड़े समझदार हो भाई ये क्या किए जाते हो और साथ में तुम्हारा वो साम्प्रदाय गुरु भी गुनगुना दिया तो तुमको और ज्यादा पगला दिया उसने आधी आधी को है तूफान उठा जाता है फैलाए पंजे पहने की ये बड़ी आ रही है अरे भाग अपने घर के भीतर लिपट अपनी अंतरात्मा से स्व में आ देर हो गई तो घर की राह भी न पाएगा इसका नाम कृष्ण भक्ति है इसका नाम सनातन धर्म है झूठ कपट और फरेब यहां धर्म की राह नहीं हुआ करते वो संप्रदायों की सोच है हम राह नहीं बदलते चाहे करोड़ जन्म क्यों न बीत जाए हम यथावत चलते हैं हम जानते हैं कि हमारा अर्जित धन, हमारा तप और पुण्य है उसे क्षणिक विषांतता में हम भस्म कैसे हुए थे और जिनके पास ये सोच ही नहीं है वो गुरु चेला चेली संवाद कर सकते हैं हम तो आप सब के पैर की धूल को ही माथे से लगा सकते हैं कि वो मालिक है मेरा अंतर आत्मा आप सब में बैठा है वो सचराचर का स्वामी है है सम्राट सब बातें जो कही गई हैं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 और ये बात किसी भी संप्रदाय को वेद की अथवा मूल धर्म की नहीं बची है इसीलिए जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वही नेशनलाइज है ना गिरजा ना गुरुद्वारा ना पगोड़ा ये सब सेकुलरिज्म के नाम पर है चर्च वर्च नहीं और अब जो बंदिश नई भी आई है कि मंदिरों पर टैक्स लगेगा गिरजा गुरुद्वारा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 आप अपने घर से कोई अधिकार लेके नहीं गए हो चाहे जितना बड़ा पद हो आपका यू आर नो और प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई डेलीगेटेड पावर्स को यदि आप मिसयूज़ करते हो तो आप करप्ट बईमान घुसखोर कहलाते हो और सीबीआई वाले आप पे रेड भी मारते हैं और आप पे मुकदमा भी चलता है। चलता है या नहीं चलता है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 हाउ कैन वी मिस बिहेव हाउ कैन वी मिस यूज करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे सदा के लिए बर्बाद हो जाएंगे मत भूल किस ठस्से से किस दंब से जड़े बैठे हो ये अंधता तुम्हें कहीं का ना रखेगी और आए कृष्ण कथा में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 ये लूट खसोट उसकी दो पत्नियां हैं मनोवृत्तियां हैं जिसके लिए आप हर दिन हर क्षण पाप करते हैं और फिर उसके असुर आते हैं हां पूतना पोतबाने पवित्र ना पूत पवित्रना नहीं विचारों की अपवित्रता उसी को जीते हो ना फिर आता है तृणावर्त त्रीण तीन का आवर्त बमंडर हर सत्य संकल्प को गोली मार देते हो जरा से लोग के लिए झूठ और कपट के लिए झूठे दिखावे झूठे आचरण और प्रपंच और इस प्रकार सारे असुर आए अब फिर आए हम काली देह तक हाँ बहुत बार दोहरा चुके हैं दस इंद्रियों रूपी दस फन वाला ये नाग कालिया ही काली बनाता है जिंदगी को तुम्हारी राम की कथा में दस इंद्रियां दस मुंह बनी और फिर रावण ढूंढने कहां जा रहा है तू तो है दस मुंह वाला तो भगवान कालिया नाग को नथ के दिखा रहे हैं कि जिसने इन दसों इंद्रियों का निग्रह किया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 की राह में न गुरु न चेला चल अकेला न चेला न चंदा न ताबीज न गंडा न धंदा जे ही विधि राखे गोविंदा बस गोविंदा ये राह अच्छी नहीं लगी ये राय अच्छी नहीं लगी ना इसीलिए तो हम भटके क्योंकि हमको ईश्वर भी तो अच्छा नहीं लगा कभी अच्छे लगे तो विषय तभी तो हम भागे उस तरफ और भूल गए कि करोड़ों जन्मों का बटोरा पुण्य है आज सर्वनाश हो रहा उसका आगे क्या है बाकी क्योंकि जब एक जन्म को ही क्षणिक ठहराव को ही तुमने जीवन बना मान लिया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 और जब प्रभु भी थक जाते हैं तो हम मर जाते हैं सुविधाएं तो रखी रहती हैं एफडी कहां कटती है एफडी के लिए फिर बेटे मुकदमेबाजी करते हैं, दूसरे का खून पीते हैं, गले काटते हैं। पाप जब बंटेगा तो हर कोई कटेगा अब पाप की कमाई अरे किसके रास आई और बटोरो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 इस पागलपन का कोई अंत नहीं है अगर तू मानतना करना चाहो ये तुम्हारा वंश खा जाएगा इसे अच्छे से समझ तो जिसने कालिया नाग नहीं न उसको ज्ञान और विवेक कदापि नहीं मिला सूडो इंटलेक्चुअलिस्ट कोई इंटेलेक्चुअलिस्ट नहीं होता इसीलिए कहते हैं रेयर सेंस इज द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 हम तो लगातार कर रहे हैं थोड़ी देर का यहां का बैठना बस और उसके बाद विषांत जगत में ही सारे रस वहीं बसे हैं कैसे सुधरोगे कहते हो तुम भक्त हो तुम झूठ बोलते हो यदि कहू अरे एक आदमी जिंदगी भर तो रहा भारत में दो चार बार इंग्लैंड हुआ है, लंदन हुआ है, तो क्या कहेगा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 भागवत की कथा है नारद जी धरती पर आए हैं अवलोकन करने के लिए नारद को साफ लगा है ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता और शापित हैं हम सब क्या हमारा मन भी ढाई घड़ी से ज्यादा <laughs> किसी जगह नहीं टिका कपड़े ही बदलता रहता है भाव ही बदलता रहता है नारद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 वो कैसे किसी को धन्यवाद देगी किसी को भक्ति रस का आशीर्वाद दे पाएगी भक्ति भक्ति गाते हो कैसे पाओगे अरे काना पूवाहों की बात करो नाटकों की बात करो भक्ति की क्या बात करते हो कहा कि ज्ञान और वैराह बूढ़े हो गए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 वो विषांधता की और कपट की होगी और अंधों की तरह अंधे धृत की तरह मेरा सुयोधन ही गाता रहेगा और वंशनाश करा जाएगा करोड़ों जन्मों का अपने याद रखना इस बात को एक क्षण भंगुर जीवन की कोई कामयाबी नहीं होती है ये तो क्षण ठहराव है काहे फूला फूला फिरता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 मैं प्रयास करूं इनको जगाने का करते हैं वेद मंत्र फूंकते हैं तो वो उठने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर निढाल हो जाते हैं नारद ये सभी से पूछते हैं जाके दे, देवताओं से पूछते हैं सभी लोगों में जाते हैं कि नारायण आप ना बताएं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 कभी भी विष्याशक्त जगत में मत ले आना बहुत बड़े पापी हो जाओगे भक्ति ज्ञान और वैरागी की मां है विषयांतता की राह नहीं है जब गुरुओं के साथ जाकर ठुमक रही हैं, वो राधा जी हो गई वो कन्हैया जी हो गए और रासलीलाएं हो रही हैं ये विषयांत जगत भक्ति जगत नहीं होता है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 मुझे याद है आज से कोई 40 बरस पहले की बात दिल्ली में निकल रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा बड़ा भोला सा था बहुत सुंदर हो बोला सर आज हमको चक्की क्यों बंद कर रही है हम तो बहुत गरीब हैं हमारे यहाँ तो फांके हो जाते हैं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 निमित जगत को ही सर्वसुमान करके सर्वनाश उम्र का किए जाते हो अरे बड़े समझदार हो भाई ये क्या किए जाते हो और साथ में तुम्हारा वो सांप्रदायिक गुरु भी गुनगुना दिया तो तुमको और ज्यादा पगला दिया उसने आंधी आंधी को है तूफान उठा जाता है मौत बाही फैलाए पंजे पहने की ये बड़ी आ रही है अरे भाग अपने घर के भीतर लिपट अपनी अंतरात्मा आत्मा से स्वजगत में आ देर हो गई तो घर की राह भी ना पाएगा इसका नाम कृष्ण भक्ति है इसका नाम सनातन धर्म है झूठ कपट और फरेब यहां धर्म की राह नहीं हुआ करते वो संप्रदायों की सोच है